भगवान ब्रह्मा जी के यूं कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए उनके पांच पुत्रों के अधिकार में जो जनपत थे उनके नाम इस प्रकार हैं अंग वंग स्वय कलिंग तथा पुंड्रक अब अंग की संतान का वर्णन करता हूं अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ दिविरथ के इंद्र तुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए राजा धर्मरथ जब कालنجर पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए जो लोमपान के नाम से विख्यात थे उन्हें की पुत्री शांता थी दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए जो ऋष्य श्रृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे चतुरंग के पुत्र का नाम प्रतुलाक्ष था प्रतुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे चंप की राजधानी चंपा थी जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी चंप के पुत्र हरयश्व हुए हर्यश के पुत्र वैभंडकी थे जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था हर्यश के पुत्र राजा भद्रथ हुए भद्रथ के बृहत्कर्मा बृहत्कर्मा के बृहद्रव और बृहद्रव से बृहन्मना के उत्पत्ति हुई थी महाराज बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया जय द्रत के दृढ़रथ द्रणरथ के विश्व विजयी जन्मेजय उनके पुत्र वैकर्ण वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के सौ पुत्र हुए जो अंग वंश का विस्तार करने वाले थे वे सब अंगवंशी राजा बतलाए गए जो सत्यव्रती महात्मा पुत्रवान तथा महारथी थे अब रोद्राश्र कुमार राजा ऋचै युग के वंश का वर्णन करूंगा सुनो ऋचै के पुत्र राजा मतिनार हुए मतिनार के तीन बड़े धर्मात्मा पुत्र थे वसुरोध प्रतिरथ और सुबाहु ये सभी वेदवेत्ता तथा सत्यवादी थे मतिनार की एक कन्या भी थी जिसका नाम इला था वह ब्रह्मवादिनी थी उसका विवाह तंसुसे से हुआ तंसुके पुत्र राजर्षि धर्म नेत्र हुए इनकी स्त्री उपदानवी थी उपदानवी से उन्होंने चार पुत्र उत्पन्न किए दुष्यंत सुशमंत प्रवीर और अनाहत दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे उनमें 10000 हाथियों का बल था वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं अंगीर आनंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरतदास ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था अतः भरतदास के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम वितत था वितत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए तब भरतदवात जी वितत को राज्य पर अविशक्त कर के वन चले गए वितत ने पांच पुत्र उत्पन्न किए सुहोत्र सुहोता गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल सुहोत्र के दो पुत्र थे महासत्यवादी काशिक तथा राजा कृतस्मती कृतस्मती के पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए मुनिवरों अब आज मीण नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो सोहोत्र का एक पुत्र था बृहत् उसके तीन पुत्र हुए अजमीण द्विमीण और पुरमीण अजमीण से नीली के गर्भ से सुशांत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ सुशांत से पुरुजात और पुरुजात से वायाश्व का जन्म हुआ वायाश्व के पांच पुत्र हुए जो समृद्धशाली पांच जनपदों से युक्त थे उनके नाम यूं हैं मद्दल सज्जय राजा बृहदिशूर पराक्रमी यवीनर तथा क्रमिलाश्य ये पांचों देशों की रक्षा के लिए अलम समर्थ थे इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पांचाल कहलाए मद्दल के पुत्र महा यशस्वी मौदल्ल उठे महात्मा संजय के पुत्र पञ्जन हुए पञ्जन के सोमदत्त सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए सोमक के पुत्र का नाम जंत था जिसके 100 पुत्र हुए उन सब में छोटे प्रशथ थे जिनके पुत्र धृपद हुए ये सभी आग्मीढ़ तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं अजमीढ़ के एक और पत्नी थी जिसका नाम धूमनि रानी धूमनि बड़ी पतिव्रता थीं ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगीं 10000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के खुशों पर ही लेट गईं उसी अवस्था में राजा अजमीढ़ ने दुमनि देवी के साथ समागम किया इससे ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई ऋक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे ऋक्ष से संवर्ण और संवर्ण से कुरु उत्पन्न हुए जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया कुरु के चार पुत्र हुए सुधन्वा सुधनु परीक्षित और अरिमेजय परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सुतसेन अग्रसेन और भीमसेन हुए ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे जन्मेजय के पुत्र सुरथ हुए सुरथ के विदुरत वेदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए ये दूसरे ऋक्ष थे इस सोम वंश में दो ऋक्ष दो ही परीक्षित तीन भीमसेन तथा दो जन्मेजय नाम के राजा हुए द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे भीमसेन से प्रतीक और प्रतीक से सांतनु देवापि तथा बाहलिक ये तीन महारथी पुत्र हुए अब राजर्ष बाल्यक के वंश का वृतांत सुनो बाल्यक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे सोमदत्त से भूरी भोरिशवा और शलत ये तीन पुत्र हुए देवाप देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्र वीर नामक पुत्र उत्पन्न किया जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था विचित्र वीर की स्त्रियों से कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र पांडु तथा विदुर को जन्म दिया धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था पांडु के पुत्र अर्जुन हुए अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ जन्मेजय की काश्य नामक पत्नी से चंद्रापीड़ तथा सूर्यापीड़ नामक दो पुत्र हुए उनमें सूर्यापीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे चंद्रापीड़ के महान धनुर्धर सौ पुत्र थे ये सब इस पृथ्वी पर जानमेजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए उन सौ पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था जो हस्तिनापुर में रहा करता था महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी शेटकर्ण हुए वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए वहां सुचारु की पुत्री मालिनी जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी वन में आई थी उसने शेटकर्ण से गर्भ धारण किया